अंदर जो मशीनरी है उसके साथ करते हैं उनको इस तरह से आपको जागरूक करना अब जब हम मशीनरी की बात करते हैं तो हम लोगों को ऐसी मशीनरी याद आती है जो कि जीवंत नहीं लेकिन एक जीवंत मशीनरी इसीलिए शब्द के लिए जागरूक तो जागरूक करें लेकिन बहुत से लोग ये भी नहीं समझ पाते कि इन वाइब्रेशन से क्या क्या हो सकता मैंने आपको कहा है कि जब आपके अंदर से पूर्ण वाइब्रेशन रहे हैं। और उसे जरा से भी दरबरा हो तो आप बिल्कुल संपूर्णतः आनंद आपके शारीरिक मानसिक और बौद्धिक कोई आप पूर्णतया आप आप से वाइब्रेशन पूरे साक्षी ये ये संकेत संकेत है इंडिकेशन ये इंडिकेशन कि आप पूरी तरह से गोज हो गए जो वो अब जिनके नहीं बहते हैं जो आधे रह जाते हैं जिनमें कमी रह जाती है वो दोष उनका अपना स्वयं का है Vibrations का भी नहीं है सहजयोग का भी मैंने कहा था कि शारीरिक मानसिक तो। आपके छदु जो है वो भाग जाते वो आपके ऋतु नहीं रहते लेकिन आपके दाह आप जब चाहें, तो आप नाटक कर सकते हैं गुस्सा होने का जो भी नाटक चाहे आप कर सकते हैं। आपकी बुद्धि गुणग्राही हो जाए के बाद गीता पढ़ें, तो आप समझ सकते हैं कि गीता गीता का अर्थ है। क्या है। कह रही ज्ञान का जो तत्व है उस पर आप यह सिर्फ इंडिकेशन मात्र नहीं ये भी सोचना है तो कि ये आपके लिए इंडिकेशन है आपके लिए संकेत है जो बहरा है जैसे की गाड़ी चल रही कैसे जानो से धुआं निकल रहा है ये उसका एक संकेत मात्र है लेकिन गाड़ी चल रही है ये क्यों और किस थी? ये भी सोच जब आप पार नहीं हुए थे जब आपके अंदर से वाइब्रेशन नहीं बै रहे थे आपका कोई भी अनुदान नहीं था कोई आप आप आप आप आप सिर्फ ले ले ले रहे आप ले रहे रहे हैं हैं हैं नेचर से जो प्रकृति है उसे खाना खाते इस धरती की मूल्यवान चीजों को आप इस्तेमाल करते थे सारी जो कुछ भी प्रकृति की बनाई हुई वस्तुएं हैं उनको आप इस्तेमाल करते रहे इस आपका कुछ उसे देना नहीं हुआ सिर्फ लेना ही आप खाना खाते थे आप कपड़े पहनते थे आप घरों में रहते थे उन सब चीजों में जो कुछ भी आपने यूज में लाई गई उस सब में आपने नेचर से प्रकृति से कुछ दिया था लेकिन जब आपके अंदर से वाइब्रेशन पहने लगे तब आप देना चाहते इस तरह से में देते हैं उसको समझ दे है। अभी आज एक से के दोनों और उसमें बिल्कुल कोई जायदा नहीं होता था कुछ नहीं होता था और हमने सिर्फ माता जी आप हमारे घर एक बार आई थी और आपसे पैर धोकर तो पानी और फिर हम लोगों ने वाइब्रेशन दिए उन पेड़ों में तो हमारे यहाँ करीबन दो तीन रोज में एक हजार चिकुआ जाते और वो आज लाए थे से दिखाने सेले से से से के पेड़ थे उसमें हरियाली हो गई बड़ा आश्चर्य उसी जमीन में उसी चीज में हमने खाद नहीं डाला कुछ नहीं डाला सिर्फ तो वाइब्रेटेड पानी डाला और अपने वाइब्रेशन दिए तो वहां प्रकृति देखो कैसे अब आप जब आपके अंदर वाइब्रेशन आ गए तब आपका देना हो आप दे रहे हैं माने आप आप आप अंदर से और प्रकृति में आप आपके पता नहीं, आप जानती नहीं इस बात को। पहले जंगलों में ऋषि मुनि जाते थे और वहां जाकर ध्यान धारणा करते थे कि वो प्रकृति की जो शांति है उसका जो संतुलन है जो हारमोनी है उसका जो बैलेंस है उसमें एकाकार हो और उससे उनके अंदर उनके प्रशंसित हो जाए उनके चक्रों पर थोड़ा असर आ जाए कि ऐसे सुंदर निश्चल स्थल में बैठ करके उनका हृदय आनंदित हो जाए और वहां रहने से हो सकता है कि उनके अंदर की सुंदर जागरूक हो जाए और वो उस परम तत्व को पाए लेकिन रियलाइजेशन के बाद में आप इस चीज से इन वाइब्रेशन से इस कदर अलंकृत हो जाते हैं आप स्वयं एक दाता हो आप में स्वयं दान आ जाता है और आप प्रकृति में ये दान देते हैं। जहां भी आप जाते हैं आपको पता नहीं है लेकिन आपको देखते आपके वाइब्रेशंस पाकर करके फूल पत्तिया पेड़ पक्षी जानवर सब उस चैतन्य को तो महसूस करते हैं फील करते हैं उसकी उनको प्रकृति आती है और उनको आनंद होता हमारे यहाँ पे देखा होगा कुत्ता था सफेद रंग का है आप लोगों को याद हो उसकी जाति बहुत छोटी सी है और वो उसका खाने पीने का भी इतना ठिकाना नहीं रहता था लेकिन उसकी बहुत अच्छी कमी थी और जब उसको डॉक्टर के पास हम ले जाते थे तो वो कहता था कि ये कौन सी जाति का है वह सब डॉक्ट था ये इतना बड़ा हो गया है और उसका ये इसको समझ है और सब कुछ है और इसको इतना फर्स्ट क्लास इसकी हेल्प है इसको आप किसी शो में देखे तो इसको हमेशा फर्स्ट मिलेगा अजीब की उसके साथ की वजह से वो कुत्ता भी इतना, और इतना आपको पता है पता अगर घोड़े घोड़े हैं घोड़ों को सब चीज समझ में आती है अगर वो आप में कोई भूत देख तो बड़े जोर जोर से सीखना शुरू कर देते हैं कभी कभी कुत्ते रोते हैं तो आपको समझ लीजिए उन्होंने कोई ऐसी चीज को देखा है तब वो रोने लग जाते हैं उनको वो दिखाई देता है वो महसूस होता है दिखा मैंने आग से नहीं दिखाई देगा लेकिन अंदर से महसूस होगा वो रो ही है।, पता नहीं क्यों रो रहा है, लेकिन वो रोते तो पहचान आपका दान शुरू हो जाता है अब आप प्रकृति में आनंद ले सकते हैं आप प्रकृति को कुशोधित कर सकते है क्योंकि आपके अंदर से वो चीज बह रही है फिर आप ये कहेंगे ये तो ऑल परवेदी है ये सभी दूर स्थित है फिर माँ ऐसा क्या है कि जब सभी स्थित है तो हरेक पेड़ पत्तिया मनुष्य की है, है, है। मुख्य है बड़ा विशेष मानव का तो इतना महत्व क्यों है क्यों माँ आपके बार बार चरणों में घूस रही आप है और क्यों आपसे साथी मेहनत करेगी हालांकि आप लोग बहुत ही धीमे चलने वाले लोग हैं क्यों कि वजह यह है कि मनुष्य के अंदर से गुजर करके ये वाइब्रेशन जो है वो जैसे की आप सोचिए तो कि गाय है गाय आपने देखा है कि घास खाती है पानी पीछे और जब उसका दूध होता है तो बच्चा उसको पी करके पनप सकता है अगर उसको घास खाने के दो तो बच्चा वो तो बच्चा खाएगा भी नहीं पानी से पनप सकता ले लेकिन इसी प्रकार एक, में करके ही ये एक एक विशेष धारणा एक अति सूक्ष्मता धारण कर लेते हैं जो अति से अति सूक्ष्म में भी पीड़ित माइक्रोफाइन जी से कहते हैं बिल्कुल उसको ऐसे हो जाते ही कमाई की जाति ने भी ऐसे ऐसे अपने स्थान बनाए ऐसे अपने अपने स्थान बनाए हैं कि जहाँ पर इस तरह के वाइब्रेशन मतलब ये है कि वो इंसान नहीं लेकिन जैसे कुछ पत्थर उन पत्थरों में प्रकृति ने ये वाइब्रेशन हैं उसको किया हुआ है और गणेश है और माल्मी जी है और मुमा देवी जी और ऐसे जो जो गीत जगह बनाई हुई है जिसमें प्रकृति ने वाइब्रेशन पढ़े हुए हैं तो वो वाइब्रेशन लेकिन वो भी वाइब्रेशन जो बह रहे हैं उसकी अवेयरनेस है। इसको handling, इसका आप लोगों से ज्यादा आप इस बात को समझिए कि है वो अति से अति सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने अंदर पहले साफ करते हैं और फिर आप उसके आपके अंदर से बह रही है ठीक है लेकिन वो आपके अंदर में होती है, और कोई ना कोई चीज आपका अनुदान उसके अंदर है तभी वो इतनी खुश हो जाती है कि लोग उसको अफसा करते अब अपना माह में आप समझ जब तक ये मनुष्यों के अंदर से गुजरते नहीं जाएगी तब तक मोलिकुलर चेंज नहीं आ क्या? क्या आपको कि जो ऑल पावर के अंदर से जाती है, है? है? तो कौन सी विशेष की चीज चीज जब आप विराट की और बेटी करें तो विराट की क्या है मैं उसके लिए मिसाल के तौर पे आपको समझा कि आप एक प्रकाश या लाइट एक तरफ रखें और उसके सामने एक चित्र रखें रखे तो और यहाँ पे आप स्क्रीन रखें तो आप देखेंगे कि बड़ा सा स्क्रीन तैयार हो और उस स्क्रीन पर पूरा सा इसी का बड़ा सा रूप तैयार हो जब ये दो चीज हो जाती है तो ये परमात्मा और ये उसकी शक्ति है और ये उदास इस विराट के अंदर ही जो इस शक्ति के माइन्यूज से माइन्यूज छोटे से छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म से जो भी से हैं वो सब दिखाई क्योंकि वो बड़ा हो जाए लार्ज हो गया बड़ा अब ये बड़े मॉडर्न तरीके से मैंने समझाया क्योंकि एक ये धन नहीं होता है क्योंकि तो इसके डायमेंशन बहुत ज्यादा है पर तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस तरह से समझाया जिससे आप लोग समझ अब वो जो विराट जो प्राइमॉड बी है, है लेकिन उसके प्रोजेक्शन से आपको पता चल सकता है कि वो जो माइक्रोस्कोपिक है वो कितना बड़ा ब्रह्मांड है अब उस विराट के अंदर आ भी आप इसमें क्या अनुदान दे रहे हैं और किस तरह से आप वहां काम कर रहे हैं यह आपको बोलना है। हल्के बता नहीं नहीं, नहीं नहीं रहे हल्का बने टेंटेगा विराट में ऊपर से नीचे तक शरीर में अंग अंग स्थान है उदय स्थान है उदय में ईश्वर का सब कुछ है जैसे हमारा बहुत तो बड़ा तो तो और उसी में धर्म भी है उसी में हरेक चीज है और उसी में विस्तार भी है उसी में वेस्ट मैटर दी इसको आप लोग बाधा या कहते करने वो भी निष्ठा है राक्षसगण भी हैं है राक्षसगण भी हैं है, है। जैसे जैसे उनकी स्थिति बढ़ते जाती है पांव से बढ़ते बढ़ते वो ऊपर दशा में विराट से आने जैसे ही आज आप पार हो जाते हैं आप देवगण में आ अब आप देवगण हो गए आप देवता लोग हैं आप शेष नहीं आप देवता शेष का तो मतलब है वो जो कि देवतागण में जाने वाले मतलब सभी नहीं आप कहते हैं अब लेकिन जो निर्विकल्पता में उतर गए वो पूर्णतया होता है देवतागण में जाने वो देवता और देवता की ये शक्ति उनकी है कि वो परमात्मा का जो ऑल परवेटिंग पावर है उसका जो रक्त है समझ जो उनके अंदर से फ्लो करता है उसमें वो अपना देवत्व भी डाल देता देवत्व डाल देते हैं देवत्व डालने का मतलब है कि एंटीबॉडी एंटीबॉडीज इंट्रीज कर अपने पे बात करना है तो ऐसे कहेंगे कि ब्लड में एंटीबॉडी वो देवत्व जो है वो इस रक्त को ऐसा चीन कर देता है ऐसा कर देता है कि वो अंदर तक हरे हरेक अंदर तो आप उस दशा में है कि जहां आपको देवत्व कहना चाहिए कि आपके अंदर है अब आप सोचिए तो कि विराट शक्ति में आप कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं अपने में भी कि जो अभी किस चीज को समझ नहीं पाए ये कितनी बड़ी हो सकता है कि जैसे आप लोग कहते हैं कि आपकी माया है मां लेकिन मेरी माया से भी ज्यादा ये आप लोगों का ही पागलपन है कि आप किसी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर रहे उसको आप सॉ नहीं कर रहे और शायद आपके अफसार्सन के लिए मैंने ये शरीर की धारना कर ली कि आप इस चीज को अफसोस करें बुद्धि से नहीं उदय से इसको अफसॉस करें और समझ ले कि आप कौन से स्थान से बैठे हैं आपका स्वरूप क्या है आपकी आज दशा क्या है जैसे ही आप जान लेंगे कि आप आज आप ये दर्शा पाए जैसे आप जाने कि मैं राजा हो गया हूँ वैसे उसका सब तरीका बदल जाता है उसका छोटापन उसका अधूरापन उसका पागलपन ये सब उसका जुड़ने लग जाता है और वह एक राजा के स्थान तो वाइब्रेशन पाले ना आसान आप लोग सोचते हैं ऐसा नहीं है आपने बहुत मेहनत करी है जन्म आप लोग सबने ही मेहनत करी है उसके बगैर आपकी दिशा में नहीं आए और जिनके आधी अधिक नहीं हुई है उनको आप करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत लेकिन आप लोग से कुछ जीव ऐसे भी है वो ऐसी मेहनत करके आए थे कि एक बार पार हो गए तो पार कुछ लोगों से आधी अधिकारी चल रही किसी वजह से किसी कारण लेकिन वो भी सुचारू रूप से हो है उसका सारा तरीका उसका पूरा नोभाव हाँ, हमने आपको बताया और हम बताए हर एक चीज आपको बताने वाले हैं तो हर चीज़ खोलने वाले हैं लेकिन माया बहुत में। आज ऐसा आपको खत आया हमारे पास है वो यहाँ से बहुत नाराज हो अमेरिकन थे यहाँ से नाराज होकर के वो गए कहीं पर वहाँ कोई गुरु वशिष्ठ नाम के आदमी थे और वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं उन्होंने के उसे बताया कहा कि तुम जाकर उनको समझा नहीं कि वो कौन चीज है जैसे गगन घर महाराज कहते हैं ऐसे उन्होंने सब हमारे बारे में बात की लेकिन आप लोग इसको तो नहीं मान्य करेंगे इतना जितना वो लोग मान्यता और उसको समझ उस मान्यता में कुछ है लेकिन जितनी उस मान्यता को आप आत्मसात कर रहे हैं इसका मतलब ये की आपको सत्यता साक्षात हो रहा है उस मान्यता में आपका लेना देना कुछ नहीं है होना होना कुछ नहीं मानी ये जितनी आपकी आंख आप सुप आप के अंदर मान्यता आ रही आपकी जब आंख से नहीं खुली हुई तो आप मानेंगे मानेगी जिनकी आंख खुली है वो जहां भी बैठे हैं वो समझ रहे हैं। लेकिन आपकी आधी अधूरी आंख खुरी हुई है उसकी जो मान्यता है वो तो अधिक जो गुरुअत ने वहां से पौंडेरी में बैठ करके हमें जाना है वो आप हमारे सामने बैठ करके भी और हमको जान करके भी और हमारी बात सुन करके भी नहीं जान पा रहे हम उन्होंने वहां से पेट भर के भेजा कि जा करके माँ के सामने सुनाना और सबको सुनाना की माँ ये ये चीज है और वहां ये साक्षात है जैसे जगंद गढ़ महाराज कहते हैं जैसे और भी एक महीने थे हमें अभी हम बनाते वो कहते हैं उनकी आंख पूरी खुल गई है यह तो उनकी आंख पूरी खुलने का साक्षात है हमारा क्या हम जो है सो तो है आपके देखने न देखने से तुमने भी आपके समझने समझने से हम नहीं बदलने वाले सिर्फ आपका हिसाब आप से कितना हुआ आपने कितना जाना है वो ये भी एक इंडिकेशन है संकेत ये भी एक संकेत, आपके असेंस का ये संकेत अब आप समझ रहे हैं कि इन वाइब्रेशन से ही किसकी जागरूक हो सारी किसी को वाइब्रेशन सकते हैं आपसे एंटीबॉडी देवत्व माने एंटीबॉडी और माने एंटी कहते हैं जो है वो तो है और देवत्व है इसका नाम है एंटीबॉडी और इन दोनों का युद्ध आपके शरीर में से बहने वाले ये वाइब्रेशन उस देवत्व को में दे सकते हैं और नॉर्मली आदमी नहीं नहीं इन इन इन वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस को पाया है वही दे दे। और लोग देखते इसलिए इन का महत्व वाइब्रेशंस के कारण ही आप संसार में दे सकते हैं इससे पहले आप दे नहीं सकते थे आप सिर्फ ले सकते थे प्रकृति से आपने लिया सृष्टि से आपने लिया घरा से आपने लिया, आकाश से आपने लिया सारे पंच महाभूतों से आपने लिया है और आप भी रहे हैं और अब आप दे रहे हैं और दे क्या रहे हैं देवता आप जब जीत करते हैं जहाँ दस सहयोगी तो बीत करते हैं वहाँ देवक तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोगों की अब नई दोस्ती हुई है नई प्रायोरिटी होनी है आप लोग यहाँ बैठे हैं यहाँ देवस्थाए तो यहाँ हनुमान बैठे आपको नहीं दिखाई देती मैं क्या लेकिन जो देखने वाले हैं तो उनको दिखाई देगी यहाँ पे सारे तिरंगी बैठे सब के सब यहाँ बैठे हुए तुम्हारे साथनात है ना सब गणेश चले आए हुए गणेश जी बैठे सब बैठे हुए हैं प्रोजेक्शन सब के सब यहा बैठे हुए हैं और आपको आशीर्वाद ही नहीं तो यही सोचे की कि कितनी मेरा प्रोजेक्टीज है आप मेरे और ऐसे हाथ करके बैठे और आपकी कुंडली में करके ब्राह्मण अंदर खेलें इम्पोसिबल बातें सोच नहीं सकता कोई आदमी तुम्हें को हो ही नहीं सकता पर हुआ है आपका इसका कारण इसका कारण यह है कि आपके अंदर में देव आप सब देव लोगों को चाहिए कि साथ ध्यान करें हरेक ध्यान में हरेक प्रोग्राम में, हरे में मैं आपको समझा रही हूँ जरा आप अलग अलग बैठ और अपने घर में ही ध्यान करें और मैं अपनी पूजा करता हूँ या मैं अपना ध्यान करता हूँ इसे कोई मतलब नहीं रहेगा मैं आपसे बता रही हूँ क्योंकि ये जागरूक होना है और यह जागरूक संघ में होगा जन्म जन्म का पाया है आज संघ नहीं आ पाया इसे संगतिक तौर से सब लोग साथ बैठ करके ध्यान करें पूजा करे अर्चन करे, करे। अलग की हुई चीज का अगर आप एक फल मिलता हो तो साथ में बैठे हुए का हजार गुना ज़्यादा आपको और आप मैंने खुद देखा जो लोग रोज हर बार प्रोग्राम में आते थे वो बहुत बड़ी बैठे और जो लोग कभी आए नहीं आए वो थोड़ी बहुत और जो कभी नहीं आते थे उनसे वाइब्रेशन ऊँच चल रहे अब आप कहेंगे माता हम तो आपकी बड़ी पूजा करते हैं तबे तो फोटो रखे कुछ फायदा दूसरी चीज देना करना पड़ेगा जब तक आप अपने वाइब्रेशंस लोगों को देंगे नहीं, आपको इसका लाभ आपने समझ जा मैंने आपसे कहा था जितने बार आपका हाथ दान के लिए उठेगा उतने बार आपको चुनल लिए उठे उतने बार आपके अंदर ज्यादा जलत होगी उतने बार आप प्रसल आपका देख आप, आप, आप, आप हालांकि मैं आपके नीचे हालांकि आप सारा कुंडली ही ऊपर सारा जानते हैं आप सब कुछ आप समझते हैं आपसे इतना कोई भी नहीं जानता जितना आप लोग कोई भी नहीं यानी शंकराचार्य जी भी नहीं जानते हैं हालांकि बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा जी आप लोग उनसे कहा जाना होगा मेंटली जाना है, है। क्योंकि तो मैंने बताया चुंगी पर चूंगी पर ही आता है ऐसा होता है वैसा होता है सब पढ़ा दिया रटा दिया आपको पोते पढ़ा दिए गए लेकिन अंदर से अंदर से अंदर से अभी बहुत आने अंदर से इसका साक्षात बहुत होनेगा किसी व गलत आइडियाज है किसी में कुछ अधूरापन है किसी में कुछ है वो सब चल रहा है क्योंकि उनको विचारों को कुछ मालूम ही नहीं था वो कुछ उन्होंने पाया वो अपनी मेहनत से अपनी अपने को बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित कर आपका समर्पण बहुत बहुत बहुत कम बहुत ही कम और इसी कारण आपकी आख नहीं थी आप छोटी सी चीज को समझ नहीं पा रहे और उसके महानता को नहीं पा रहे हैं इन वाइब्रेशन के बारे में ही शंकराचार्य ने कहा है कि मिलियंस ऑफ मिलियंस मिलियंस में एक आदमी को कभी होता है और बहुत से लोगों में एक आध को होता है उन्होंने कहा था और आज वो झुकला जाएंगे यहाँ पर जब देखेंगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं सब प्यारा पर तो वो मुझे पहचानेंगे वो मुझे जानेंगे और तब कहेंगे यही तो बात है हमारे जमाने में तो था ये मामला वो कह तुम लोग नहीं क्योंकि तुम्हारी आपके अपने अंदर तुम्हारे अंदर तुम वो साक्षात वो सात आद को ये सब मेंटली तुमने मुझे जाना है क्योंकि तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तुमको समझाती हूँ सारा मैं उसका साथ-साथ कराती हूँ उसका प्रमाण देती हूँ बात मेंटली तुमने मुझे माना हुआ है लेकिन अंदर से नहीं मान अंदर से जब तुम मुझे जानोगे तो बाकी और ऐसा ही है कि तुम साइमल्टेनियस चीज है कि जैसे तुम अपने को जानोगे वैसे मुझे भी जान वो उसका संकेत उसका सिर्फ संकेत है अगर कोई आदमी अंधा है तो आपको दिखाई देता पकर पकर जा रहा है उस संकेत से ही मनुष्य पहचाना जाता है ये संकेत ही उसका इशारा है कि आदमी अंधा नहीं एक बार ऐसा हुआ की एक आदमी ने अः ऐसा कहा कि मैं अंधा हूं मुझे दिखाई नहीं देता और उससे कचहरी में उससे दावा हो गया कि उन्होंने कहा कि नहीं अंधा नहीं है उसको दिखाई देता है ये झूठ बोलता है तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये कैसे पहचाना जाएगा तो तो मुझे दिखाई नहीं देता और आप कहते हैं है। तो, तो जो गेस्ट आपसे बड़े हो चारा जैसे तो उन्होंने एक दौल उठा करके फौरन उसके तरफ फेंका तो वो अंधा था नहीं तो उससे एकदम से दौल को पकड़ गया और समझ गए अंधा नहीं ये संकेत ये संकेत है तुम लोगों का जो भी बर्ताव है तुम लोग का जो भी तरीके है जो भी ढंग है वो संकेत तुम्हें की, की, तो की तुम तुम थकबाजी करो तुम अपने से आर्ग्यू कर रहे हो तुम अपने ही पीछे पड़े जब यह छोड़ दो तुम हाँ देखो मैं लिए एक्सेप्ट अच्छा नहीं करो बहते चले बहसू अपने घरों से बहा होगा कि बहुत कुछ पूछ सकते हमारे जीते भी बहुत कुछ हो सकता है छोटे और बहुत कुछ बन सकता है लेकिन इसी मामले में कभी संतोष नहीं करना की मैंने बहुत कुछ पा लिया है बाकी सब में संतोष कर लो बहुत जरूरी है पर सिर्फ इसमें कहना नहीं अभी तक हमने पहचाना नहीं अभी अंदर से वो साक्षाफ नहीं हुआ अभी तक हमने अपने को जाना नहीं उसका संतोष है एक बहुत बड़ी अंदर की जरूरत है एक महसूस करने की जरूरत है कि मैं और तुम लोगों को भगवान ने खोजा है उस महान मनवंतर के उस महान काम के लिए कि एक युग से दूसरा युग बदलने के लिए परमात्मा ने तुम लोगों को लगाया हुआ है तुम लोग उस वीर पे बैठे हुए उस वीर के चक्के पर तुम लोग घूम रहे हो अब आप तो इसमें सामान्य साधारण दिखने वाले लोगों को कितने अंदर से जागरूक हुई कितनी अंदर से महसूस होना चाहिए मैं छोटे छोटे लोगों को देखे की इलेक्शन लड़नाएं रखी थी कि उसके लिए कैसे लोग ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक छोटा सा कला कैसे ऑर्गेनाइज जाते हैं आप ना